राश्ट्रिये शैक्षीक अनुसंधान एवं प्रशिक्षन परिशद के केंद्रिये शैक्षीक प्रवध्योगी की संस्थान के रेडियो प्रभाग द्वारा प्रस्तुत है ये कारेक्रम तान सेन कि वाँ ने मुगल बादशाह अकबर का नाम तो सुना है ना शायद अकबर बीरबल का कोई मजेदार किस्सा भी सुना हो अकबर के दरबार में नौ रत्न थे जिनमें कवि संगीतकार गणितज्ञ इतिहासकार कुशल प्रशासक सभी तरह के लोग थे इन्हीं नौ रत्नों में से एक थे संगीत सम्राट तानसेन तानसेन कौन थे कहां के रहने वाले थे किस धर्म को मानने वाले थे इस विषय में तो भई जितने मुंह उतनी बातें लेकिन अधिकतर कहानियों में यह बताया गया है कि तानसेन ग्वालियर के पास के किसी गांव के रहने वाले थे और उनके पिता का नाम मकरंद पांडे था नन्ने तन्ना या तानसेन को पशु पक्षियों की बोलियों की नकल करने में बड़ा मजा आता था वो अक्सर कुत्ता बिल्ली मोर कोयल की आवाज की नकल उतारता रहता था कभी-कभी तो शेर की आवाज बनाकर लोगों को डरा भी देता एक बार की बात है रे रस तू हूं हूं हूं अंधेरा हो रहा है अभी तक तो कोई गांव दिखाई दिया नहीं तो फिर आज यहां जंगल में ही डेरा डालना होगा झोले में कुछ खाने को है ही बस कहीं पानी मिल जाए तो खा पीकर भगवान का भजन करें फिर यहां पानी कहां मिलेगा जो जंगल के राजा बोले पानी पीने आए होंगे हम्म इसका मतलब पानी यहां कहीं पास ही में होना चाहिए ये क्या ये तो ये तो कोई बच्चा है झाड़ियों में बैठा शेर की बोली बोल रहा है कोई वाह क्या कमाल की नकल कर रहा है खुद शेर भी सुने तो धोखा खा जाए अरे बेटा तुम तो बहुत गुणी हो हैं <laughs> क्या नाम है तुम्हारा गीता ना नहीं नहीं मतलब त्रिलोचन ओ तो त्रिलोचन तुम यहां जंगल में क्या कर रहे हो तुम्हें डर नहीं लगता नहीं बाबा जी डर की क्या बात हूं ये सब जानवर मेरे दोस्त हैं अच्छा मैं अक्सर आता हूं यहां और इनकी बोली की नकल करता रहता हूं कभी-कभी हू? जब किसी आदमी को आते देखता हूं तो शेर की तरह दहाड़ता हूं फिर तो लोग ऐसे भागते हैं कि क्या बताऊं लेकिन आपने ही भागे आपको शेर से डर नहीं लगता <laughs> नहीं तुम्हारी तरह मेरी भी इन जानवरों से दोस्ती है अच्छा ये बताओ यहां कहीं पानी मिलेगा पानी तो तन्ना ओ तन्ना अरे बाप रे ये तो बाबू की आवाज है आज फिर देर हो गई मार पड़ेगी हां अच्छा शैतान यहां है तू चल घर चल अ, अरे बाबू मैं तो घर ही आ रहा था रास्ते में ही बाबा जी मिल गए कहने लगे कि प्यास लगी है तो मैंने इनसे कहा कि आप मेरे घर चलिए वहीं पानी पी लीजिएगा इसी में देर हो गई हां हां बाबा जी यहीं पास ही में हमारी कुटिया है आज रात यहीं विश्राम कीजिएगा ठीक <laughs> है ठीक है चलो चलते हैं चल आइए आप किस तरफ जा रहे हैं महाराज मैं वृंदावन के स्वामी हरिदास जी का शिष्य हूं जी दक्षिण की यात्रा पर निकला था अब वृंदावन जा रहा हूं स्वामी जी का नाम तो मैंने भी सुना है जैसे संत महात्मा हैं वैसे ही गला है सुना है बहुत सुंदर गाते हैं <laughs> इसमें क्या संदेह है उनके बराबर संगीत का ज्ञान पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं मिलेगा मैं भी थोड़ा बहुत गा लेता हूं अच्छा क्या आता था कि ये तन्ना भी कुछ सीख ले पर इसे तो शरारतों से फुर्सत ही नहीं अरे इसकी कले में तो बड़ा लोच है अभी शेर की आवाज की ऐसी बढ़िया नकल कर रहा था कि मैं तो इसे सचमुच ही शेर समझ बैठा था अजी यही तो कर्तव्य है इसके पर संगीत के लिए साधना की आवश्यकता होती है ये कहीं टिक के बैठे तब तो साधना करें ना <laughs> तो फिर इसे गुरुजी के पास भेज दो जी विधाता का दिया कंठिस के पास है साधना गुरुजी सिखा लेंगे क्यों बेटा तन्ना चलोगे मेरे साथ ना <laughs> वहां वृंदावन में यमुना के किनारे मोर हैं हिरन हैं <laughs> उन सब के साथ खेलना और गुरुजी से संगीत सीखना है <laughs> अच्छा हां मुझे भी वृंदावन ले चलिए हां मुझे जाने दोगे ना बापू हां हां बेटा जाओ जरूर जाओ, जाओ. गोसाई जी की बात मानकर मकरंद पांडे ने तन्ना को संगीत सीखने के लिए वृंदावन भेज दिया वृंदावन में संगीत के मर्मज्ञ स्वामी हरिदास जी ने बड़े मनयोग से तन्ना को संगीत की शिक्षा दी कुछ ही दिनों में तन्ना गायकी के साथ-साथ रबाब और बीन बजाने में भी निपुण हो गया उसके लचीले कंठ को स्वामी जी की शिक्षा ने ऐसी सरसता और मधुरता प्रदान की कि दूर-दूर तक उसकी ख्याति फैल गई उनका गाना सुनकर ग्वालियर के राजा ने उन्हें तानसेन यानी संगीत के सम्राट की उपाधि से अलंकृत किया और अपने दरबार में आश्रय दिया उनकी मृत्यु के बाद तानसेन रीवा के राजा रामचंद्र बघेल के पास चले गए यहीं से तानसेन की ख्याति मुगल बादशाह अकबर के कानों तक पहुंची उन्होंने तानसेन को आगरा बुलवा भेजा रीवा नरेश अकबर की बात टाल नहीं सके तानसेन को आगरा जाना पड़ा आगरा में तानसेन को बड़े सम्मान और पुरस्कार मिले बादशाह अकबर तानसेन के गाने पर मुग्ध हो गए tana wow, wow, tana subhanallah तुमसे बढ़कर कलावंत ना कोई हुआ है और ना कभी होगा यह तो आपके ज़रा नवाज़ी है जहांपनाह वरना मैं किस काबिल हूं हां अगर आप सचमुच संगीत की आत्मा के दर्शन करना चाहते हैं तो तो कभी वृंदावन चलिए तो क्या वृंदावन में कोई तुमसे बढ़कर फनकार है वो कोई मामूली फनकार नहीं है हुजूर वो तो फन की कला की जीती जागती तस्वीर है हम नहीं मानते यह तो हो सकता है कि वो तुमसे ज्यादा जानते हैं लेकिन यह हरगिज नहीं हो सकता कि वो तुमसे ज्यादा अच्छा गाते भी हो हाथ कंगन को आरसी क्या जिले सुवानी आप खुद ही सुनकर फैसला कीजिए ठीक है स्वामी हरिदास को आगरा बुलाया गया उनके ना आने पर बादशाह अकबर खुद भेष बदल कर तानसेन के साथ वृंदावन गए कई दिन वहां रहने पर भी जब वे लोग स्वामी जी का गाना नहीं सुन सके तब तानसेन ने एक दिन स्वामी जी के सामने गाते हुए जानबूझकर कुछ गलत स्वर लगा दिए स्वामी जी ने तुरंत उन्हें टोका फिर भी तानसेन ने गलत गाया तब स्वामी जी ने स्वयं गाकर उन्हें समझाया उनका कंठ स्वर सुनकर अकबर को मानना पड़ा कि वे सचमुच बहुत अच्छा गाते थे उन्होंने तानसेन से पूछा तानसेन जी हुजूर तुम तो इनके बहुत प्यारे शिष्य हो फिर क्या वजह है कि इनके जैसा गा नहीं सकते इसकी वजह तो साफ है जहांपनाह स्वामी हरिदास सिर्फ ऊपर वाले के दरबार में गाते हैं वो तभी गाते हैं जब उनकी अपनी इच्छा होती है और मैं ठहरा आपका मुलाजिम मुझे आपके हुक्म के मुताबिक ही गाना होता है लेकिन फिर भी तानसेन संगीत सम्राट थे कहते हैं उन्हें स्वरों की सिद्धि थी वे जब दीपक राग गाते थे तो दीपक जल उठते थे और जब राग मल्हार छेड़ते थे तो सावन की झड़ी लग जाती थी उन्होंने पुराने रागों में कुछ स्वर बदल कर नए-नए रागों की सृष्टि की उनके बनाए हुए रागों में दरबारी मियां के मल्हार मिया के तोड़े आदि बहुत प्रसिद्ध हैं वे स्वयं पदों की रचना भी करते थे उनके रचे कुछ ध्रुपद आज भी मौखिक परंपरा में सुरक्षित हैं तानसेन के परिवार में उनके पुत्र बिलास खान बहुत अच्छे गायक हुए जबकि उनकी पुत्री सरस्वती के पति मिस्त्री सिंह या नौबत खान अच्छे बीनकार तानसेन के समय में स्वामी हरिदास के अलावा गोपाल नायक बैजू आदि अच्छे संगीतकार हुए और सूरदास तुलसीदास और मीराबाई जैसे भक्त कवि भी तानसेन का इन सभी के साथ स्नेह संबंध था तानसेन के ही कारण बादशाह अकबर ने भी इन कवियों कलाकारों के बारे में जाना उनके भजन सुने एक विशाल हृदय वाला सच्चा कलाकार ही इस तरह का वैवहर कर सकता है। तभी तो अकबर के समय के इतिहासकार अबुल फजल ने लिखा है कि पिछले हजार सालों में तान सेन जैसा अनूठा कलाकार पैदा नहीं हुआ। आज भी गौालियर के पास तान सेन की समाधी संगीत कारों के लिए � तानसेन अभी आप सुन रहे थे यह कार्यक्रम आलेख डॉ सुभ्रा शर्मा विषय संयोजन स्वर्ण गुप्ता कलाकार सुचित्रा गुप्ता गुलशन कपूर जैमिनी कुमार बी आर एल सक्सेना और यमन कौशिक ध्वन्यांकन दीपक पांडे प्रस्तुति सहयोग हरीश शर्मा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो तथा परियोजना निर्देशन डॉ एल जी सुमित्रा